का के अरे जिससे भी आया उल्टा ना जाएगा में तू तू क्या जानगा ओ भाई का लड़ने के लिए आया अपना भला चार अभी उल्टा उल्टा लौट चल जा तो सिंह सो रहा है ओनी खर हो गया हंकार के निकाल दिया उल्टा, उल्टा चला जा जवाब, जानती तेरे दिल पे जवाबा कहा घेर के नीर लाया है इन बातन में से बातें कोई न कोई दिल पे चोट है शेर के पास मरने के लिए आया है अरे भाई अभी तो सिंह अपना भला चाहे उल्टा उल्टा लौट जा। जाए चंदाबर की किसान के वास्ते सिंह मट्टी मेरा देगा सि मर जाएगी ऐसा जवान बरबर माता जन्म नहीं लेगा इतना जवाब राजे ने सिंगे सुन लिया ने दिल में सोचा और नहीं धन हो भगवान जो तने मिले रूप दिया है तो सिंगड़ी देख के को को देख के सिक्का को, के सिक्का इसके आई, ये कभी शेर लिए नहीं जगह एक बोली का कोरडा ऐसा लग जाए, आप कहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी आप ही जगाती रहेगी तो कौन राज राजे एक खड़ा खड़ा एक किसी ने बना के जवाब और सिंगड़ी से तो राझे एक खड़ा खड़ा किसे सिंगड़ी के और बोली का कोड़ा देवे है और किसे सिंगड़ी के बदले भाग लगे हैं सा की बात तेरे को मैं बेहया सुनाई आई आए के महान बेरी आया त्यागी के दवाब दिया महानी भी आया के जाबे दिया नोता होए तो यारू मुफे जगे तारी जा हो तो यादालू जगता जागे नई ये, ये बहुत देर मुने ठाद हो गई ये ढागे थे दे मुने ठाडरी हो गई ये ढाके के महा वो ऐसा है गेद मर चार देखा को ये सूता हो तो या ये जगानू जगता जागिरी न आई ये सिंह सिंह तू मत ना बोले यहाँ दी के सिंग मतना बोले यागी दड़ के माये आगे दड़ के तू तुम मत ना करे गी डर की मर जानी तू मत ना करे बढ़ाई सिंगे सिंगे तू मत ना बोले नोध गी डर के सागी दड़ मर जा रही मैंने देखा कोई नाई वो अब ढाके में जा के फहरा रही रही कम हो जाती जा गांडू तो डान करना इतनी भी सुन कर रे इतनी भी सुन केरव मेरा ही जान मुसिंग निरे बाल गई सिंहरी के बहा जाई खाए भी माड़ा रे खाए भी मा ने को जब बोला के श्रुती नहीं अरे तेरा भी सिंह हो मर जा दिखे मुने गाड़ा कम जात गांडू क्या लड़ता नहीं एक भी मान भी आया इसको त्याग के जवाब इसने मुगू क्या दिया नहीं सूता भी हो तो हो मर जाने स्कूल में जागा लू जागता मोह पे क्या जागे नाई वो हराम गहन चौक की मौत नहीं पड़ रहता अरे सिंह भी सिंह मत ना बोले या गिदड़के माई या गिदर की हो मर जानी तुम मेरे सामने मत ना करे बढ़ाई इसे तू सिंह कह के मत बोले तू गिद कह के बोल ये तो गिदड़ है और नहीं देखो सिंगन का तो वे का होता है जब पल में सोले और पल में जगले जग आस्त्री का कब विश्वास नहीं करेगा पता नहीं दुश्मन जाने कैसे मौके पे आ जाए आस्त्री की आज दूसरा से घर का पति के लिए मरवा दे जो सिंह होगा तो अस्त्र कब विश्वास नहीं करेगा आराम जादी ये तो शेर नहीं गिधड़े इसका पहरा तू नहीं देरी इसका तो खुद काले पहरा दे जो इसके लिए मैं सूता के लिए मार लूं तो तू क्या भादाई करे अपने मार गांड से अपनी घर रवाना हो जाए उस शेर का दिल का दिल मेहर रह जाएगा जाके भगवान की बेकुंठ में यह कहेगा सूता मान लिया परंतु इंसान के लिए किसी का संग में धोखा नहीं करना चाहिए धोखा नहीं करना चाहिए इतना जवाब सुन के।, के आओ सिंगड़ी के बार्ड में आग लगा दी सिंगड़ी पछाड़ खाकर उसी शेर के ऊपर धे देने जा पड़ी परंत जब भी शेर ने नू ना करी कस क्या बनी सिंगड़ी के लिए बहुत सी देर में जाके कुछ होसे जो आया ये सिंगड़ी दिल में करने लगी खड़ी हो गई अरे मैं तो तेरी जान के पर बचारी हूं और तू तो मेरा पति जी लेगी बोल रहा है आप देख दो तो खड़ो थोड़ी देर अभाल काट खा तो इतना जवाब ये सिंगड़ी के बदन में आग लग जाए रंज ये खड़ा हुआ छदड़ी पक्के की सांग दहल मनमोहन बास लगी हुई झे खड़ा गया तो सिंगड़ी अपने शेर के लिए बाया पाव का गुटा के लिए मसके है दो सदा पिछले अपना पति के लिए जगह सिंगड़ी सिंहरी के तन में आग लगाई गुठा मत क्या ये पाया पाव तेरे। ये गूठा मत क्या बाया पावे का दिया शेर जागा उठा शेरे बेरा का जब ये वेरे बनी का हंकार जो उठा सिर वेरे बने का हंकार लगा अहंकार के तो मारे जिस दिन वेरे बनी अगर मारे हंकार के तो जिस दिन मेहरबानी ग्रहणा आई ये सारा जान भार वे भी उड़ेगा ग्राम भी बन के में भर वे भी उड़ गए वे भी बन के माई ये सारे बहु नेतर खद में वे भी दे सकते गुहाड़ो ने दर खत्म वे दे विधे खाई आ इतनी सुनिकेमा पाली बोले वो खेमा पाली ने गणों से जिया भूल सुनाई तुम सिंह हनोता राजे वे बी दिया छिपाई अजे भी सिर भाई इतक आ जाए तब मैं पूरे झूठे वो भाई आपके सीढ़ी आवाज आ रही है डा तो मोटे से आई आ सारे वाणों नेतरी खत्म है भाई तो जान जान वे बग के जान बचाई हाँ जितनी भाई तो जान जान ये भग के जान बचाई हाँ एक बूढ़ी यार वे भी या मर जाने जन्म जान बचाई जितनी भई तो जान ज्वानी भगे के जान है ये उठा शेर वेरे बनी का दिन सूरत लगाई मारे चमारे कारे ये हमारे फटकारे सिंह ने वे भी सूरत लगाई हमारे मारूड़ी अपना पतन में वे भी मारण बदल कह माई आ रहा थोड़े जब ढाके मारण होयाता देखा जब सिंगरा जे ने ढाके माई आ रहा जे ने तो जब ये सिंह के दी आ झारे बोला जबीरा झे एर मेरा ही जाने वो आराज़ जे बुल जा रेता हो यार जे करा सा समझे तेरे ताई खजनी हो तोरे पा खजनी हो तो होगी नड़ रे हमार तो तो तेरे आलाड़ो भी पाख से तो ये गांडों में लड़ाने कार नाई नेबी ने सुन कह कैरे तेनी भी सुनलीर मेरा ही जाने वो बारे से हदोए कदाम सिंह अज ने है। हाँ तो क्या उलटे हटाई बढ़ गई तनम से सिंगड़ी के बह लग जाई गुठा भी बाया का अपना से सिंगड़ी ने क्या दिया जगाई जब उठा भी से ललकार के मारी हंकार जिस दिन क्या बनी गणाई सारा भी जनवर बनकर उड़ गया जब गौड़ ने दरखत में क्या धैस्त खाई तो अहंकार के मारे सारी बनी गोदे गोंग जाए सारा जानवर धहड़ा जाता था सारे ग्वाल ने जब दरखत में क्या दिखाई, इतनी पाली बोलता देखो राझे का उसका मुकाबला हो गया राझे का डा गया तो वो तो खत्म कर दिया और जो शेर को आ गए तो भाई तुम तो आप लट लट जा पड़ोगा भाई ऐसा काम करो आखन ने मिच कान ने भेज और थोड़ा सा ऊपर को छड़ जाओ आज भाई ऐसा ना हो कभी आज ये कल का तुम्हारी मौत आ जाए तो सारे ग्वाल अपने थर थर कांपने लग जाए और ऊंचा जो चढ़ जाए दरख में जितनी भाई तो जवान जवान, सबने भक्के क्या जान बचाई बुढ़ी झुमा गाय पे भगया तो ज्ञानी वो नड़ियन में अपनी क्या जान बचाई तो सारी का के ढेर आ एक ज्ञानी पड़ी पड़ी झुमा झुमा गाय ने सोच लिया तो भगो जानी एक चाल की फाड़ी एक चाल की नहीं फाड़ी एक दिन एक दिन सबके लिए माना है आमाल कुछ दुनिया में नहीं आया जो आज शेर के कहा तो मर जाएगी तो इसमें तेरी मरने भी गत है और नित्रे वैसे चिलका अगला खाएंगे खैर मास्त तुम्हें तो नहीं परंतु शेर तेरा हाट गुटना चूं से लेगा इसके हाथ से मरने भी गत है और भगत पे बेचा नहीं इस तरह से अपने झूमा गाय अपने पड़ी पड़ी देखा गया अब सोच करती रही जितनी भाई जवान जान अपने धेरा जाती थी। जब चला भी शेर ललकार के मारे मरोड़ी शेर अपना क्या बदन के माई जाकर भी पहुंचे जब राझे पे सिंह ने क्या सूत लगाई राझे खड़ा हुआ शेर अपने मरुड़ी मारता हुआ तो हुआ और राझे को मारने के लिए जो आया जब बोल बोलिया राझा और का साथ गिदर के सुनता नहीं अरे साची भी, साची रहा भी मैं साहरा दगा भी सची बंदा क्या करता नहीं पाखी हो तो हम तुम ना नापाक से गांडो में क्या लड़ता नहीं भाई देख जो तू पाख साप है जब तो हम सुन लड़ ले नापाक से मैं कभी भी नहीं लड़ूंगा तो जंगल का शेर समझे नहीं तो किससे कहते ना पाक किससे कहते परंत इतना जवाब सुन के शेर दो कदम पीछा की जवान तेरी इस जवानी में मैंने बहुत से मिनस विनाश दिए अबल में तो हंकार के मारे हमला उस जोगिन को एक मील बड़े जाता है हंकार के मारे और जितने वो उसने भी नहीं जाने दिया यार मैंने से मेरे अभी तक सामने कोई जवाब नहीं दिया धन्य माता पिता का परंतु मैं समझता नहीं हूं पाक तो किससे कहते और नापाक इस बात का मेरे तू उत्तर दे मारूंगा सर मैं ते छूट तू हे तो, तो कारण आ गया पर इस बात का मेरे तू तो उत्तर दे इतना जवाब सुन के रानजी कहेगा होने की मैं इस बात के क्या उत्तर तुम मैं देखो आखन देखी पशराम कदीन झूठ हुए अभालतू तो नंडी गोदमु आया है और न कितने सामा कर रखिए अबाल तो तो तो लड़ने आगे देख दो लड़ेगा एक जरूर पड़ेगा। पड़ेगा जब हाथ से से मर मर गया गया लाल में में जाना तू तू तो जाएगा। शेर के लेवल तो नहीं काम कर। यह सतलज करती बहरी इसमें तू नहा तू मर जाएगा तेरे भगवान की बेकुन परी मिलेगी अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरे भगवान की बेकुन परी मिलेगी। इसमें तो नादों के हो गए बेकुंठपरी आभाल तू तो रंडी गोद में उठगा नरक की तरह सामा कर रहा था इतना जवाब सुन के सेंग ने दिल में सोचा बनने की बाकी में बिल्कुल बात तो सही ये बिल्कुल मैं नर की सामा कर रखी गोद में से के में आया हूं बिल्कुल न की समय कर रखी ये इतना दबाव सुन के खड़ी खड़ी सिंगणी कहने लगी शेर चेहरे के कितना खोज है कोड़ा पहले पहले दिए कभी गांडू बतावे कभी गिदड़ बतावे कभी नीच बतावे ऐसा काम कर ये खाकर लड़ने के लिए आया इसका कार घेर के नहीं दिया इसको तू अब भी खत्म कर और नहीं तू जाएगा नहाने को और ही के रवाना हो जाएगा खाकर लड़ने के लिए जान बचाएगा इतना जवाब सुन के राझे कहेगा उन्हें बात शेर क्या क्याराक्य में बात तो सही है अरे मैं जाऊं नहाने को और तू भग तो राझे कहेगा उनके लिए मूर्ख तो किस तरह की बात कर रहा है जब यह भगके जाता तो फिर क्यों नहीं, तेरे मेरे भगवान बीच में तू कुेम जब लड़ेंगे होने की तैयार बहुत अच्छी बात है तो राझे तो अपने खड़ा हो जाए इधर को शेर और सत्य देम नहाने के लिए जा रहा है इतनी भी सुन के रे इतनी भी सुन के ए रब मेरा ही जाने से बेचाले दिया भी हर जब नाने की ये रे सिंगे ने बेसूरत लगाई deete ne dee male male ke aaya re male man ke aaya ae rab mera jaane sing ve toh jaye kee dee सतनद से बाहर आ जाई नहाए भी धोए नहाए भी धोए एरब मेरा ही जाने वो से राज पाखे हो भी वे लगाई जब इतने भी सुर् शेर चल दिया सत नदी के लिए क्या सुरत लगाई कूद के पड़ा था सतनदी का बीच में मल मल के नया सिंह क्या जल के माए हा भी धोके सिंह पाक हो ले झकोड़ा सतले से बाहर आ जाई, तो शेर अपने नहा धो के हल तहल में और फटी सप्त घाट के ऊपर आ जाए सप्ता नदी के घाट के ऊपर जो आ जाए झे आके देखे शेर के देखे तो वहीं खड़ा हुआ यह शेर कहलेगा उनकी की जवान धन्यत्री मात पिता के वास्ते जो तू तो यहीं खड़ा है एक बात और है जो तू तो लड़ने के लिए आ गया तो यार मेरा भी ये धर्म नहीं जो मैं तो जुड़ते नहीं मार दू नहीं तो उन्हें किसी काम करा जो तू लड़ने के लिए आ गया तो मैं भी इस बात में कभी धोखा नहीं करूंगा मर्द का तीन वार होते हैं जो तीन वार तू मेरे ऊपर जो कर ले तू क्या तीन वार है जो कर ले रामजे कहेगा गए उन भाई ये तो मेरा धर्म नहीं जो मैं पहला वार करूं अरे शेर है तू तीन बारे जो कर ले शेर कहने की बात ये मेरा धर्म नहीं जो मैं पहला वार करूं अरे प्रंत भाई काम है मैं भगवान ने बन का शेर बनाया हूं और मैं क्या वार करूंगा मैं क्या वार करूंगा तेरे ऊपर मैं जंगल का शेर हूं हंकार के मर्दम निकाल दू ऐसा काम वो तू तेरह कर ले और दिल के मार रह जाएगा जाके ये कहेगा भगवान की परी में अब के पास में मैं लड़ने के लिए गया और मैंने शेर के ऊपर एक आर दो भी वारदात नहीं करी पहल के वार में सिंह ने खत्म कर दिया क्या दिल के दिलवार जाएगा दिल में अरमान रह जाएगा भाई तुसा तो काम तू आ जो कर ले शेर कहने गया तू तो वारदात कर ले रामजी कहने लगे की भाई मैं क्या वारदात करूं तू तो वारदात कर ले अरे मैं भगवान ने तेता मन बनाया हूं और तू फिर भी जंगल का ही जनवर है जानवर का न सुनते शेर के जने बाद में आग लगा दी ये शेर कहले गए मुझसे बोल राम जी कहने तो कोई तुम्हें लक्षणी नहीं किसरे <coughs> अरे मेरे लिए उस तू सो और सिंगनी पहरा दे मेले खड़े खड़े बहुत सी देर होगी जो मैं तो, तो यहां दिल दिल भगवान मैं सूता मार लिया और जगता होता तो हम कार के माध्यम निकाल देता तेरा दिल के दिन अरमान रह जाता भाई ऐसा काम कर तेरा पहरा सिंग नहीं दे तो खुद का पहरा दे नहीं देखो सेम तो वे होते हैं पल में सोले पल में जगले आस्त्री का कभी विश्वास नहीं करेगा घर का पति के, के लिए मरवा दे आस्त्री से आप रह जाए घर का पति ले मरवा दे सेम तो वे होते हैं पल में सोले पल में जगले आस्त्री का कभी विश्वास नहीं करेगा पता नहीं जान दुश्मन कैसे मौके पे आ जाए आज काम कर तू वार कर लेल तु का, ले तु ले का तुम्हें लक्षणी नहीं है क्यों मैंने खड़े खड़े बहुत देर होगी जो मैं तेरे सूतक जगा लेता तू तो दल मार मार मार लेता रह जाता के तो के और बहुत देर में है जो हो जाए ये सिंगड़ी खड़ी खड़ी के हमारे गिर तिरा खोजे मारू नहीं पता तू काट का क्यों अबल में तो इसने मेरे पैसे पहले भोसा बोली कोड़ा दिया है और अब भी तेरे मोड़े पे कभी